बात क्या है कि ये अनुमान ये परमाणु को जगत कारण बताने वाले अनुमान प्रमाण का ब्रम को जगत कारण बताने वाली से श्रुति ऐसी ब्रह्म को जगत कारण बताने वाले अनुमान प्रमाण का ब्रम को जगत कारण बताने वाली से श्रुति ऐसी तदयुक्त हुआ अनुचित है क्या अनुचित है परमाणुओं को जगत का कारण कहना वो अनुचित है इसमें दो हैं मतलब परमाणु के, के सदभाव में, में कोई प्रमाण नहीं है कोई प्रमाण नहीं मतलब प्रत्यक्ष और श्रुति प्रमाण नहीं है यदि कहीं अनुमान प्रमाण है तो ब्रह्म को जगत कारण बताने वाली श्रुति से उसका ठीक है क्या श्रुति विरोधा और परमाणु को जगत कारण मानने वाले पक्ष का ब्रह्म को जगत कारण मानने वाली सूची से बात हो जाएगा ठीक है तो यह कारण है अब आ गया कि आपका सांख्य मत ब्रह्म सूत्र में सबसे अधिक खंडन किस मत का है सांख्य मत का सांख्य का खंडन करने के लिए ही ब्रह्म सूत्रों की रचना होगी मुख्यतः। प्रधान मल्ल वहां पर शांति ही है नैया वैसे तो थोड़े दूर पड़ते हैं क्योंकि परमाणुओं को जगत कारण मानते ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते है ना आत्मावार दृष्ट यहाँ पर आत्मा अनुसंधान ये यथ किया समाप्ति में जबकि प्रसंगत प्रसंग तो पर परमात्मा का है प्रसंग किसका है तो ऐसा वो थोड़ा दूर पड़ जाते का दूर पड़ जाते वेदांत से दूर पड़ जाते सांख करीब पड़ता है क्योंकि सांख्य क्या है कि वो जो प्रक्रिया वेदों में है वो काफी स्वीकृत है जिसे की महात अहकार ये सब है न अच्छा तो प्रक्रिया उसकी काफी स्वीकृत है इसलिए वो नजदीक पड़ जाता है फिर भी खंडन क्यों किया जाता है क्योंकि पूरा पूरा उसका श्रुति मत है? नहीं है एक तो आज का जो प्रचलित सांख है ना जो ईश्वर कृष्ण की स्थान कारिका यही प्रचलित है तो ईश्वर ईश्वर कृष्ण की स्थान की तारिका में ईश्वर का तो कोई मुंडपन ही नहीं है ना इसलिए इसको क्या कहते हैं अनिश्वरवादी कहते हैं इसी को लेकर के कहते हैं और वहाँ पर तो लगता है ईश्वर के ईश्वर के मानने की आवश्यकता नहीं ऐसा भी बताया है ना आपको तो। चलो मतलब इसमें ईश्वर का अनुरूपण नहीं है इसलिए इसको अनिश्वर वाद्य शांति कहते हैं और जो शांत सूत्र उपलब्ध होते हैं वहाँ भी ईश्वर का प्रतिपादन नहीं है लेकिन खंडन भी नहीं है तो कोई प्रसन्न न होने से या समझ लेना तो इस, मतलब ऐसा है ना कि यदि इतना मान लिया जाए आत्मा को जानने के लिए ही कुछ उसका उपयोग है फिर तो कोई खंडन नहीं करेगा लेकिन उसी को पूर्ण शास मानने पर यह सभी बातें आ जाती हैं, ऐसा कि मतलब ये क्या है कि श्रुति अभिन्न उपादान कारण किसको कहती है ब्रह्म को तो अनिश्वरवादी स्थान की जगत का कारण किसको कहता है प्रधान को अचेतन प्रधान को अचेतन श्री कहता है ये तो स्पष्ट विरोध हो जाता है ना वेदी से है ना और भागवत में और महाभारत में जिस सांख का वर्णन हुआ है वो शेष्वरवाद कौन सा संघ है और फिर से वेदांत के अंतर रह जाएगा तो वो देखना पड़ेगा प्रसंग हो सकता है वो वेदांत मत ही और शेष्वर के नाम से अथवा एक अंतर और भी रह जाएगा तेष्वर शांति पतंजल योग दर्शन है ना तो को तो माना गया है लेकिन केवल निमित्त करण माना गया है ना तो शेष्वर शांति से भी ये वेदांत का भेद हो जाएगा की वेदांत में अभिन्मित्त उपादान करण माना जाता है और सांख और योग की प्रक्रिया में क्या भेद है विचार प्रधान है और ये क्या है कि प्रधान, प्रिया प्रधान कौन है हम्म? वो विचार प्रधान है ये क्रिया प्रधान है ऐसा कहा जाता है हालांकि जब गहराई से चिंतन करेंगे ना वैचारिक तो धारणा ध्यान समाधि होने ही लगेगी इसे भी बदली जाएगा कहा जाता है धारणा ध्यान समाधि के बिना किसी की गति नहीं है तो अब काफिलाफ काफिला हारपिल के अनुयायी कपिल के अनुयाई का कपिल के अनुयायी प्रधानम कारण माभू प्रधान को जगत का कारण कहते हैं किसको कहते हैं प्रधान को जगत का कारण कहते हैं और चेतन कैसा है उनके यहाँ अकर्ता कैसा है मुक्ता में बताया है ना ये हाँ चेतन करता है बस शांकर मत तो उस इनका मिश्रण है ना सांख का चारवाक का और बौद्ध का इन तीनों को मिला करके बना दिया इसलिए उसमें ज्यादा दुख हो जाते हैं तीनों को मिला करके एक मत बना दिया है ऐसा हो गया है वो ये कपिल के अनुयायी तो प्रधान को जगत का कारण कहते हैं तो इस पर बताते हैं तो ये ध्यान देना प्रधान को कारण कहते हैं इसका मतलब जड़ प्रधान को इसको मतलब स्वतंत्र जड़ प्रधान को जगत का कारण कहते हैं कैसे स्वतंत्र जड़ प्रधान को जगत का कारण कहते हैं और वेदांत मत में क्या है की ब्रह्म ही जगत का कारण है तो ब्रह्म में ही जगत का कारण है तो ब्रह्म के अधीन प्रधान है कि नहीं ब्रह्म अधीन? प्रधान।, तो ब्रह्म से प्रेरित ब्रह्म से प्रधान को कारण माने तब तो कोई दोष भी नहीं है भाभी मया दक्षण प्रकृति ही सुयते सचराचरम की मेरे संकल्प से प्रकृति चराचर को उत्पन्न करती है संकल्प किसका है परमात्मा का और परमात्मा का चेतन परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न करती है तो उनसे नियंत्रित भी है उनसे अधिष्ठित है ना तो स्वतंत्र जड़ प्रधान को जड़ वस्तु स्वतंत्र कारण नहीं हो सकती है ये बात आती है ना वेदांत में भी क्या है कि प्रधान को तो अचित तत्व से कहते हैं यह परमात्मा का विशेषण है तो ये भी कारण बनता है लेकिन स्वतंत्र से बनता है क्या परमात्मा की आश्रित होकर के उनसे नियंत्रित होकर कारण बनता है वेदांत यह स्वतंत्र जड़ प्रधान को कारण मानते हैं ये याद है देखो ये कि किंतु कपिल अनुयाई कौन होते हैं सांख विद्वान संत कहते हैं किंतु कपिल सांख विद्वान प्रधान को जगत का कारण कहते हैं तो इस वाक्य की समाप्ति में देखो लिखा है तद भी अयुक्तम मिल गया है भी अनुचित है कौन प्रधान को कारण कहना प्रधान, प्रधान, प्रधान को आगे। आगे। और कैसा प्रधान स्वतंत्र प्रधान स्वतंत्र जड़ प्रधान स्वतंत्र हाँ जड़ प्रधान स्वतंत्र कारण है ये है वो अभी अनुचित है क्यों क्यों अनुचित है तो बताते हैं कि प्रधान का अचेतन होने के कारण प्रधान का अचेतनत्व होने के कारण ईश्वर अधिष्ठान का अभाव होने पर उसका परिणाम संभव नहीं है ध्यान देना कि ये प्रधान कैसा है अचेतन है तीन तत्व है ना चीज अचित तो ब्रह्म इसमें चेतन कौन कौन है नहीं नहीं चेतन तीन तीनों में चेतन कौन है कौन कौन चेतन कौन है चेतन, और ब्रह्म चित हो दो चेतन है और तो प्रधान कैसा है? अचेतन है अच्छा तो अब ध्यान देना कि प्रधानत से कि प्रधान का होने पर के कारण प्रधान का अचेतनत्व होने के कारण ईश्वराधिष्ठाना भावे मतलब ईश्वर से प्रेरित न होने पर ईश्वर से प्रेरित <interv hauling> हाँ ये अर्थ कर लेना ईश्वर से प्रेरित न होने पर या ईश्वर से अधिष्ठित न होने पर ईश्वर से प्रेरित न होने पर ईश्वर से प्रेरित यदि प्रधान को जगत का कारण मान ले तब तो विरोध नहीं करेंगे बताई समझ में ईश्वर से प्रेरित न होने पर बात है आज का जो प्रचलित अंक है वो तो ईश्वर को भी नहीं मान रहा है तो ईश्वर से प्रेरित हो सकता है ईश्वर से प्रेरित न होने पर हालांकि चेतन को तो मानता है जीव को लेकिन वो प्रेरक हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते लगाना कौन सा भागवत में तो पर परमात्मा को भी बता दिया है है ना अब ये विचार करके देखना वो पूरा पूरा वेदांत मत तो नहीं ऐसा देख लेना हो सकता है पूरा वेदांत मत हो वो ऐसा तो मतलब भागवत का सांख में तो ईश्वर को कहा गया है इसमें नहीं कहा गया है ये अंतर हो जाएगा चलिए आगे ध्यान देना कि प्रधान का अप्रधान अचेतन होने के कारण ईश्वर रूप प्रेरक का भाव होने पर क्या कहेंगे ईश्वर प्रेरक हाँ या ईश्वर से प्रेरित न होने पर ईश्वर से प्रेरित न होने पर परिणाम असंभव होने से देखना यह प्रकृति प्रधान का ही महात अहंकार एकादश सिन्द्रिया पंचभूत रूपों में परिणाम होता है इसका परिणाम होता है लेकिन ईश्वर से प्रेरित न होने पर इसका परिणाम हो पाएगा ईश्वर से प्रेरित न होने पर इसका परिणाम क्यों नहीं हो क्योंकि ये कैसा है गा गा। नहीं, नहीं के प्रधान प्रधान का के प्रधान का अचेतनत्व अचेतनत्व होने कारण तो अचेतन पदार्थ कैसे अचेतन पदार्थ का परिणाम कैसे संभव होगा किसी से प्रेरित होने पर और किसी से प्रेरित नहीं होगा तो परिणाम हो पाएगा किसका ये ध्यान रखना अचेतन प्रधान का ईश्वर से प्रेरित न होने पर परिणाम असंभव है तदप अयुक्त हुआ है क्योंकि अचेतन प्रधान क्योंकि प्रधान का अचेतन होने के कारण ईश्वर से प्रेरित न होने पर उसका परिणाम असंभव है किसका तो उसका कम परिणाम असंभव है ईश्वर से प्रेरित न होने पर परिणाम असंभव है क्यों लखी पंक्ति अचेतन होने के कारण परिणाम असंभव है किस अवस्था में ईश्वर से प्रेरित है हुँ, हुँ। और जब ईश्वर से प्रेरित होगा तो अचेतन का अचेतन का परिणाम हो जाएगा में कि प्रधान का अचेतन होने के कारण ईश्वर से, से प्रेरित न होने से ईश्वर से प्रेरित न होने पर उसका परिणाम असंभव है तो जब परिणाम ही नहीं होगा तो वो कारण बन पाएगा मिट्टी का परिणाम घट है तभी घट का कारण क्या है मिट्टी है प्रधान का परिणाम जगत हो तब प्रधान को कारण माना जा सकता है बात ऐसी है ना कि ये देखो ये शांख कहता है कि कार्य और कारण में क्या होनी चाहिए समानता कैसी होना चाहिए जैसे कि घट क्या है कि मृदात्मक है ना घट क्या है तो इसका कारण भी क्या है कि मिट्टी है है ना तो कार्य कारण में समानता हो गई और ये जो दृश्यमान जगत है ना तो ध्यान देना जो दृश्यमान जगत है इस जगत का प्रत्येक जितने पदार्थ है तो किसी पदार्थ से सुख होता किसी से दुख होता किसी से संसार के जितने पदार्थ हैं इसमें किसी से क्या होता है, है. सुख होता है किसी से दुख होता है किसी से मोह होता है का? दो आगे दो आगे। का हाँ। तो सुख का कारण कौन सा होता है और दुख का मोह का कारण तो संसार के प्रत्येक पदार्थ सुख दुख और मोह को देते हैं सुख दुख और मोह के हेतु के अनुसार सत्वरज औरतम होते हैं है ना तो सभी पदार्थ सुख दुख और मोह को क्यों देते हैं क्योंकि उनमें वे कहते हैं सतरज स्तम गुणों में है सत्वर मतलब पता है समझ में तो मतलब क्या है कि की में होने के कारण वो सुख और मोह देते हैं तो सुख दुख और मोह उनसे प्राप्त होता है इसलिए जगत को कैसा मानेंगे त्रिगुणात्मक कैसा मानेंगे तो जब वो कारण कैसा है त्रिगुणात्मक एक कार्य कैसा है जगत है तो उसका कारण भी कैसा होना चाहिए त्रिगुणात्मक तो इसलिए त्रिगुणात्मक प्रधान ही जगत का कारण है और गुणात्मिक जगत का कारण ये इनकी युक्ति है किसकी संख्यो की युक्ति ये है ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता है त्रिगुणात्मक जगत का कारण त्रिगुणात्मक प्रधान ही है ऐसा इनका कहना है बताइए समझ में? कार्य कारण में समानता होनी चाहिए इनका ये कहना है यह तो तो तो लिखा है कि मिट्टी से उत्पन्न पदार्थ मिट्टी ही होता है उत्पन्न पदार्थ है और सुवर्ण से उत्पन्न पदार्थ सुवर्ण ही होता है इस प्रकार उपादान और उपादेय में समानता देखी जाती है, है? उपादान का है कारण उपादेय का क्या है इस प्रकार कारण और कार्य में समानता इसलिए त्रिगुणात्मक जगत का उपादान त्रिगुणात्मक प्रधान हो सकता है है ना क्योंकि कार्य कारण में समानता होती इसलिए प्रत्येक पदार्थ सुख दुख और मोह का हेतु होता है ये सभी के अनुमोह से सिद्ध है प्रत्येक प्रमाण से सिद्ध या जगत जगत किस प्रमाण से सिद्ध है या जगत कैसा है सुखात्मक दुखात्मक तथा मोहात्मक है ना सुखात्मक दुखात्मक और मोहात्मक कौन है या जगत सुख का हेतु तो कौन होता है और दुख का हेतु तो रजोगुण होता है तथा मोह का हेतु तो समोह होता है इस प्रकार त्रिगुणात्मक जगत का उपादान क्या होगा त्रिगुणात्मक प्रधान विज्ञात होता है न इस प्रकार त्रिगुणात्मक जगत का उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रधान ज्ञात होता है अतः त्रिगुणात्मक जगत का उपादान ब्रह्म नहीं हो सकता है ब्रह्म ये किसका मत है ये सांसिका और वेदांत का तो वही देख लो संक्षेप में लोक में विलक्षण पदार्थों में भी उपादान उपाधे भाव देखा जाता है, है नृष्टि केतु ब्रह्म सूत्र है ना यहाँ गोबर से बिच्छू की उत्पत्ति कृमियों से मक्षिकादी की उत्पत्ति बताई गई है और मुंडको श्रुति देखना जैसे मिल जाएगा मकड़ी जाले को बनाती है उपस करती है श्रुति देखना यथा ऊर्ण नावी सृजते गृण क्या है मकड़ी जैसे मकड़ी सृजते कर जाले की रचना करती है जैसे मकड़ी जाले की चाह गते और उसका संघार कर देती है और उसका तथा तो उसका अच्छा और यथा दूसरा दृष्टान्त जैसे पृथ्वी में औषधिया उत्पन्न होती हैं, पृथ्वी में सब वनस्पतिया घास सब उत्पन्न हो जाते हैं हो जाते हैं ना तो अब ध्यान देना जैसे मकड़ी या वैसे ही जाला है बिल्कुल समानता है क्या तो जैसी पृथ्वी है वैसी औषधिया बिल्कुल समानता है क्या यथा सता पुरुषार्थ सता पुरुषार्थ का से जीवतात् पुरुषार्थ जैसे जीवित पुरुष केस और लोग उत्पन्न होते हैं तथा अक्षराथ अक्षरात्ते परमात्मा न उसी प्रकार परमात्मा से विश्व उत्पन्न होता है तो यहाँ पर बिल्कुल सजातीय पदार्थों में कार्य कारण भाव सुर्खी को तो नहीं देती है है ना हाँ तो वैसे बिल्कुल सर्वथा सजातीय पदार्थों में हो ऐसा नहीं मतलब विलक्षण पदार्थों में भी उपादान उपादेय भाव होता है जैसे प्राणियों के द्वारा खाया गया आहार पहले किस रूप में परिणत होता है पहले रस बनता है है ना और रस से फिर क्या बनता है रक्त और रक्त से फिर क्या बनता है मांस तो मांस से मे मेज से मज्जा मज्जा से अस्थि तो ये जो है ना कार्य कारण भाव ये क्या है कि सजाति में है ये भी विलक्षण पदार्थों में उपादान उपाधे भाव के उदाहरण है श्रुते शब्द मूलक बात है ना हाँ इसका मतलब है कि श्रुते है कि ब्रह्म की जगत कारणता श्रुति से सिद्ध है किससे सिद्ध है हाँ ब्रह्म की जगत कारणता श्रुति से सिद्ध है ये ध्यान रखना तो लौकिक तर्क की प्रवृत्ति वहाँ पर नहीं हो सकती है इस बात का ध्यान रखना आप अब जैसे वही देखो वही लिखा है यह ब्रह्म सूत्र बताता है कि ब्रह्म की जगत कारणता श्रुति प्रमाण से सिद्ध है तर्कतीत वस्तु कौन है ब्रह्म है ना तरकातीत वस्तु में लौकिक तर्क की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है पूष्ण स्पर्श वाला तेज से जन्म कौन है रसन मात्रा और वह शीत स्पर्श वाले जल का उपादान है तो शीत स्पर्श वाले जल का उपादान पूर्श वाले से जन्म है कि नहीं है यदि कोई कहे कि सीत स्पर्श वाले का उपादान स्पर्श वाले से जन्म वस्तु नहीं हो सकती है क्योंकि स्पर्श स्पर्श वाले वाले से तो उस नहीं हो तो होगी सीत उपादान हो सकती है क्या स्थिति कह ठीक नहीं कह ठीक इसका मतलब क्या है कि जो सजातीय पदार्थ नहीं है उनमें भी उपादान उपाधि भाव देखा जाता है और ये तो खुद सांख्य मानता है क्या में सां छोड़ो मतलब ये तो सभी लोग मानते हैं ना कि की उपस्पर्श ते वाले तेज से जल रस त्रा से क्या होता है शीत स्पर्श वाला जल होता है है ना इस प्रकार विरुद्ध पदार्थों में उपादान उपाधे भाव स्वीकार करने वाले अच्छा ठीक ठीक सांख भी यही मानता है क्या वो वो भी यही मानता है क्या मानता है कि मतलब ये रस मात्रा से जल की उत्पत्ति कौन मानता है सांख और रस मात्रा किससे उत्पन्न होती है उस वाले तेज से तो फिर क्या है कि वो वहां पर समानता तो शांत को भी नहीं बनेगी ना ठीक है उसको भी समानता नहीं बनेगी चलिए अब ये अपना देखो ये आप अपने सिप लेना इस पुस्तक का है ना तब बहुत विस्तार से इसमें बताया गया है परिणामवाद वाद ऐसा परिणाम है मत का विवर्थ है और फिर विशेषता का परिणाम आएगा अंतिम में है ना अब अपना पुस्तको पाठ चल रहे हैं किन्तु कपिल की अनुयायी प्रधान को जगत का कारण कहते हैं कथन अनुचित है क्यों क्योंकि प्रधान का आचेतनत होने के कारण ईश्वर से प्रेरित न होने पर उसका परिणाम असंभव है किसका कब असंभव है परिणाम क्यों आचेतनत होने से क्या होगा परिणाम असंभव हो जाएगा ठीक है दूसरी बात एक दोष आ गया तो भी एक दोष आए कि दो आए एक दोष आया परिणाम असंभव एक दोस क्या यार एक ही दोस आया है बात में रिस्ट्रिक्ट न होने पर है ना क्यों अचेतन होने से, है ना? और किसका परिणाम असंभव है प्रधान का एक हेतु है इतना ध्यान रखना दो हेतु नहीं है और दूसरा हेतु है सृष्टि समाज व्यवस्था असंभव ध्यान देना जो ईश्वर को नहीं मानता है ना सांख तो उससे कहें कि ईश्वर से प्रेरित न होने पर उसका परिणाम चेतन ईश्वर से प्रेरित न होने पर उसका परिणाम संभव नहीं होगा क्या दोष किया जाएगा चेतन ईश्वर से प्रेरित न होने पर उसका परिणाम संभव यदि सांख कहना चाहे कि सृष्टि करना परिणाम का उसका प्रधान का स्वभाव है सृष्टि करना प्रधान का स्वभाव है मतलब परिणाम को प्राप्त होना प्रधान का स्वभाव है प्रधान का स्वभाव क्या है किसको प्राप्त होना परिणाम को, को यदि संख कहना चाहे कि परिणाम को प्राप्त होना किसका स्वभाव है प्रधान का तो परिणाम को प्राप्त होना यदि प्रधान का स्वभाव है तब क्या है कि परिणाम प्रधान का परिणाम करने के लिए ईश्वर की अपेक्षा होगी भाई स्वभाव है उसका स्वभाव जो संख कहता है जल नीचे बैठा है क्यों उसका स्वभाव है उसमें दूसरे कारण भी क्या जुगत है जल का स्वभाव क्या भी जाना उसमें ईश्वर क्या जुगत है है। बताती इसको नहीं तो यदि शांत कहना चाहे कि परिणाम को प्राप्त होना शांत का परिणाम को प्राप्त होना प्रधान का स्वभाव परिणाम को प्राप्त होना का तो अपने स्वभाव से उसका परिणाम हो जाएगा उसमें चेतन से प्रेरित होने की कोई जरूरत ही नहीं चेतन ईश्वर से प्रेरित होने की कोई बताइए बताइ तो ध्यान देना इस पर यह फिर कहा जाएगा वेदांत की ओर से यदि परिणाम को प्राप्त होना प्रधान का स्वभाव होगा तो प्रधान हमेशा किसको प्राप्त होता रहेगा तो क्या होता रहेगा हमेशा परिणाम होता रहेगा सृष्टि होती रहेगी हमेशा सृष्टि फिर संघार नहीं हो पाएगा फिर संघार नहीं हो पाएगा और यदि संघार को प्राप्त यदि संघार करना उसका स्वभाव मान ले तो परिणाम को प्राप्त होना सृष्टि करना स्वभाव हो पाएगा और परस्पर विरुद्ध स्वभाव हो ही सकते चलिए यहाँ एक ही उत्तर समझना यदि शांति कहना चाहे कि परिणाम को प्राप्त होना प्रधान का स्वभाव है इसलिए वह अपने स्वभाव से प्रधान का परिणाम होता रहेगा उसके लिए चेतन ईश्वर से चेतन ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं।, नहीं।, नहीं है तो इस पर क्या कहा जाएगा यदि परिणाम को प्राप्त होना उसका स्वभाव हो है तो प्रधान हमेशा परिणाम को प्राप्त होता रहेगा अर्थात हमेशा प्रधान का परिणाम होता रहेगा या हमेशा सृष्टि होती रहेगी तो संहार हो तो यही बता रहे हैं क्या सृष्टि संहार व्यवस्था असम्भव क्या तथा और तथा सृष्टि और संघार की व्यवस्था संभव नहीं होगी जब सृष्टि होती रहेगी तो संघार हो नहीं, नहीं होगा। हो तो सृष्टि और संघार की व्यवस्था संभव नहीं होगी बात आगे नहीं अचेतन होने से क्या होगा कि उसका परिणाम संभव नहीं होगा अचेतन होने से क्या होगा और परिणाम संभव ना होने से वो कारण नहीं हो पाएगा बताइए इस बच गए किन्तु तो कपिल के अनुयायी प्रधान को जगत कारण कहते हैं प्रधान को जगत का कारण तो जगत का कारण कब हो सकता है जब उसका परिणाम संभव हो प्रधान जगत का कारण कब का हो सकता है बताइए संभव बात है ना तो परिणाम संभव ना होने से वो जगत का कारण हो सकता है तो परिणाम संभव कब नहीं होगा कि ईश्वर से अधिष्ठित न होने पर और ईश्वर से अधिष्ठिक न होने पर उसका परिणाम क्यों नहीं होगा क्योंकि वो अचेतन पता ही समझिए कि प्रधान का चेतनत्व होने के कारण ईश्वर से अधिष्ठिक न होने पर उसका परिणाम संभव नहीं लग गया एक भी किया है क्योंकि ईश्वर तो मानता ही नहीं है ना चलिए और क्या सृष्टि संघार व्यवस्था असंभवा तथा सृष्टि और संघार की व्यवस्था असंभव होगी यदि सृष्टि करना स्वभाव मान ले परिणाम को प्राप्त होना स्वभाव मान लें प्रधान का तो हमेशा क्या होता रहेगा सृष्टि होती रहेगी परिणाम होता रहेगा संहार हो जाएगा तो सृष्टि और संघार की व्यवस्था संभव नहीं होगी अच्छा जबकि दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए ना अब देखिए तो तदप हुआ भी अनुचित है कौन सा मत है संख का मत अनुचित है तो ध्यान देना सांख ही वेदांत का प्रधान जो है ना पूर्व पक्ष है इसलिए सांख मत कभी भी वेदांत का मत नहीं हो सकता है है ना सांख को काट दो कि अचेतन कारण नहीं हो सकता है तो मचेतन प्रधान को कारण मानते है, वो तो कही मान तो क्या हो गया फिर तो संख का खंडन हुआ ही नहीं आपके द्वारा है ना वो तो बहुत कपट का काम है ये कि सांस का खंडन कर दिया अचेतन कारण नहीं हो सकता बोल करके फिर खुद कारण मान लिया चेतन को तो मतलब क्या हुआ जब क्या है कि समस्ती अचेतन कारण नहीं हो सकता है तो दृष्टि से अचेतन क्या है बुद्धि वो कैसे कारण हो सकती है ये तो ये सब कपट की भाषा है आस्तिक मत? तो मत, मत है ना वो कोई भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती अलर्जी है ना जीव जीव प्रति किसी मत में मान चेतन तो बंधन बंधन के के बाद बाद फिर फिर मुक्ति फिर हो जाएगा ऐसा नहीं, नहीं है। ऐसा। चेतन। तो इसका मतलब चेतन जो है ना चेतन ही जगत का वेदांत में ब्रह्म को ही जगत का कारण माना गया है फिर कार्य कारण भाव विवर्जित है वो कारण भी नहीं है कार्य भी नहीं है ये सब कहना बहुत स्वीकार करना है ये समझ लेना है भगवान उसमें कारण तो भी नहीं है परत्व तो भी नहीं है तो वही सब नहीं करता है अभी देखेंगे कहा है कर्म फरक आप है अब देना कि ये कारण नहीं हुआ ना प्रधान तो कोई सोचे कि जीव जो है ना जीव कारण हो जाएंगे ब्रह्मा कारण हो जाएंगे इंदिरादी देवता कारण हो जाएंगे जी कारण हो जाएंगे इंद्रादी देवता कारण हो जाएंगे तो कहते हैं ये बताना चाहते हैं कि ये कि कर्म पर तंत्र तया की कर्म के अधीन होने के कारण कर्म के क्या दुखीतया और दुखी और दुख दुखित होने के कारण और मतलब कर्माधी होने के कारण और दुखित होने के कारण चेतना भी चेतना जीवा भी चेतन जीव भी जगत कारण जगत कारण नहीं हो सकता है बता पर तंत्र मतलब कर्म के अधीन कौन है जीव तो कर्माधीनता किसकी जीव, जीव की कर्माधीनता होने के कारण जो स्वयं कर्म के अधीन है वो इतने बड़े जगत की रचना कर सकता है जो जो क्या है कि कर्म की कर्म के अधीन है वो तो स्वयं जगत के चक्कर में फंसा हुआ है जो कर्म के अधीन है वो स्वयं जगत के चक्कर में फंसा हुआ है तो वो कर सकता है रचना नहीं कर सकता ध्यान रखना है है। कर्म के अधीन है जीव तो कर्म के अधीन है और जो कर्म के अधीन जो जीव है ना तो ये दुखी भी देखे जाते हैं ये कैसे देखे जाते हैं दुखी भी देखे जाते हैं भगवान ने इनके पूर्ण अधिक होने से इनको कारक पुरुष बना रखा है इंदिरादी देवताओं को भगवान ने क्या बनाया है कहा इनका पूर्ण अधिक होने से ये कारक पुरुष बन गए हैं तो पूर्ण अधिक है लेकिन पाप सर्वथा न हो ऐसा नहीं है तो पाप के प्रभाव से कभी दुखी भी देखे जाते हैं तभी असुर जो उस वर्ग लोग पे चढ़ाई करके इनको ऊपर से चिट कर देते हैं तो बेचारे ये मरते मरते घूमते ये क्या है ठोकरे खाते हुए घूमते रहे ऐसा देखा जाता है असुरों के दौरण के उद्भव काल में तो बहुत से हरण से पूर्ण्या के समय मेरे देवताओं को बहुत परेशानी हुई <laughs> खूब प्रश्न किया इन्होंने देखेंगे कि कर्माधी कर्माधीनता कर्मा किसकी चेतन जीवों की और दुखित तो किसका चेतन, चेतन कर्माधीनता तथा दुखित होने के कारण चेतना मतलब चेतना जीवा चेतन जीव भी जगत का कारण नहीं हो सकता है ऐसा लगाना चेतना भी जगत कारण बहुत नी चेतन भी जगत कारण जीवों पंचमत में तुम यहाँ तृतीयांत है क्योंकि वह कर्म की अधीन है कौन जी और वह तो इतना है निश्चिंत बनाने के लिए बिल्कुल निश्चिंत चाहिए जो कर्माधीन न हो जो कर्म बंधन से विनुर्मुक्त हो और दूसरे के कर्मानुसार सबको फल दे वही इसका कारण हो सकता है तस्मात ये पहले तो परतंत्र है ना कर्म यहाँ कर्मणा परतंत्र कर्मण परतंत्र कर्म फिर तल कर लेना ऐसा कर लेना तत्पुरुष भी समझ रहे हैं ना कर्म के अधीन गोबरी भी कि कर्म के परतंत्र है जो मुझे ष्ठी तत्पुरुष अच्छा लगता है ना? है या ना, या ना कर्म के परतंत्र है जो ऐसा गोबरी कर सकते हैं षष्टी अच्छा लगता है दोनों भी हो जाएंगे कर्मणा परतंत्र कर्म के अधीन है जो है ना ऐसा या कर्मणा चलिए कर लो पर इसलिए ईश्वर ईश्वर ही जगत के कारण है क्यों हैस्मा से लेना कि परमाणुओं को जगत कारण न होने से परमाणुओं को जगत का कारण न होने से प्रधान को जगत का कारण न होने से और चेतन जीवों को भी जगत का कारण न होने से ईश्वर ही जगत के ना ना जगत का कारण कौन है ईश्वर तो जगत कारण तो किसका होगा तो वो स्वाभाविक होगा कि माया उपाधि से होगा क्योंकि जब माया प्रधान ही कारण नहीं हो सका तो प्रधान में ही कारण तो नहीं आया तो तो प्रधान उपाधि से ईश्वर कारण बनेगा वो तो इतना सब बता दी गई है ना जब चेतन कारण नहीं है तो अचेतन से इसमें औपाधिक ईश्वर में नहीं आ सकता है कारण ईश्वर में औपाधिक कारण कब आए जबकि उपाधि में कारण तो पहले से सिद्ध हो पहले से सिद्ध है। ग्रुप के भगवान कारण है बहुत सारे जो है ना प्रमाण से ही जाना जाता है देवताओं के शरीर में पसीना होता है नहीं यदि कोई कहे कि जो जो देव होते हैं वो सब सब, सब से युक्त होते हैं अनुमान करें। जो जो देव होते हैं वे सभी स्वेद से तो क्या हो जाएगा इस अनुमान का बात हो जाएगा ना बताती समझ में हाँ इसीलिए ध्यान रखना कि जो जो शरीरधारी होते हैं वे सब कर्म के अधीन होते हैं कैसे बनेगा भगवान के शरीर नित्यों के मुक्तों के शरीर कैसे होते हैं बिना कर्म के ही होते हैं है ना आ, वो बिना कर्म के ही सब कर लेते हैं उनका बिना कर्म के उनके शरीर है और शरीर के बिना ही वो सब कुछ कर लेते हैं उनको करने के लिए शरीर की जरूरत है मुक्त का ज्ञान शरीर इंद्रिय निरपेक्ष कहा था ना तो ये ध्यान रखना ये सब स्तर की चलता नहीं जो शासन सिद्ध बातें हैं हाँ तो ये बहुत है ना कहेंगे भाई भगवान के शरीर मानेंगे तो भगवान बिना नसीब हो जाएंगे तो पागल बनके जीवात्मा का शरीर जीवात्मा भी नसीब हो गया क्या तो भगवान कैसे तो भी नसीब हो जाएंगे शरीर के होने से सब दुखी दुखी होते तो ये भी बाधित हो जाता है, है ना क्यूँकी कर्माधीन शरीर वाला जो है वो दुखी होगा और कर्मनिरपेक्ष शरीर वाला जो है वो दुखी होगा क्या सीधी बात है कर्मनिरपेक्ष भी मुक्तों के शरीर होते हैं तो वो दुखी कैसे हो जाएंगे शरीर से सब जो है ना इस जब बाधित होते हैं जो लोग ऐसे ऐसे युक्ति दिया करते हैं सब बाधित हो जाती है प्रभात हो जाती है लोगों की बहुत लोग कहते हैं संकल्प करने के लिए मन चाहिए संकल्प वाले सब कहेंगे मन के बिना संकल्प नहीं हो सकता है अब श्रुति जो सदैव इच्छा कहती है तो सृष्टि हो चुकी आगे होगी तो भी अभी अभी तरह इच्छा तो उसने संकल्प किया संकल्प किया कि नहीं तो मन हुआ है क्या अभी तो ऐसा बोलो तो चुप हो जाते हैं चुप हो जाते हैं एक ने एक ने तो बोला कि कि, कि हमें इसमें हम इसको प्रामाणिक मानते ही नहीं है हमें इसी में संदेह है अब सुर्खी को प्रामाणिक नहीं मानते हो तो क्या वेदांत का विचार करते हो या वो नास्तिक बैठता हो एक बोला हमें तो इस पर भी शंका हो रही है हो तो रही है तो क्या बात को विचार करने का अधिकार है मानते तो तो मतलब हैं अपनी माँ को बस क्या मान लो उसने तो दिया कैसे कैसे लोग है मिथ्या का मतलब उनके यहाँ अप्रमाण जो शिक्षा यदि मिथ्या के कारण उसका ध्यान नहीं देना है तो फिर श्रुपियों से सिद्धि के उतरना अपनी को यदि मिथ्या मान करके बचना है तो श्रुति से अपने प्रतिपात विषय को आप सिद्ध मत कीजिए मत कहिए और स्रोत कहते हैं को सिद्ध करके दिखाइए तो नहीं कहिए हमारा सिद्ध नहीं है ऐसा मान लीजिए होती है और कुछ नहीं होती है ये यहाँ तो ये जो है ना श्रुतियों को भगवान की आज्ञा रूप माना जाता है है न भगवान के निःस्वार्थ रूप से रहे वो सब सम्मानित है किसी व्यवस्था में उनका तिरस्कार नहीं किया जाता है है ना ध्यान देना जब कहते हैं ज्ञानी के लिए कुछ भी नहीं है जब आप सो जाते हैं सुसुप्प्ती अवस्था में तो आपको कोई अनुभूति रहती है तो क्या है कि ईश्वर आपका कोई वृत्ति नहीं रहती तो आपके लिए ईश्वर अनादरणीय हो गया क्या उस समय स्वर की अनादरणीय कभी नहीं है बताती समझ में इस बात ध्यान रखना क्या तो तुरीवस्था में जब इसकी होती है उसको जागृत सुसुप्ति के जैसा होता है, है ना उसके लिए ईश्वर ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो ईश्वर की आज्ञा भी आदरणीय रहेगी वो कभी निषिद्ध कर्म अपने स्वभाव से करेगा ही नहीं है ना कहते हैं ज्ञानी के लिए भी विधि निषेध नहीं है ज्ञानी निषिद्ध कर्म करता है क्या <दुआ>. तो तो स्वभाव से क्या है स्वभाव से ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है तो उसमें क्या है अब निषेध नहीं है इसका कैनिक क्या जरूरत है आपको विधि निषेध नहीं है ईश्वर नहीं है सब कैनिक क्या जरूरत है आपको भोजन में पूरा ध्यान रहेगा ईश्वर के ऊपर से उदास होकर के भोजन व्यवस्था में पूरा ध्यान है लोगों का आगे देखिए इसलिए ईश्वर ही जगत के कारण है क्यों प्रधान को जगत कारण न होने से परमाणु को जगत कारण न होने से प्रधान को जगत कारण न होने से और जीव को भी जगत कारण न होने से ये तस्मात का ये अर्थ हो गया है ना परमाणु आदि को जगत कारण न होने से ईश्वर एवं जगत कारण ईश्वर ही जगत के कारण जगत के कारण कौन है और कैसे स्वाभाविक की ध्यान औपाधिकती है वो और स्वाभाविक मानने पर ही सांघ से क्या होता है इनका भेद सिद्ध होता है क्या सिद्ध होता है सिद्ध होता है वेदांत का ये भी बहुत बड़ी बात है को सांग नहीं को सांघ से भेद सिद्ध करने की जुड़ी नहीं है और देखो यहाँ पर रह गया अस्त क्या कारणत्व क्या अस्त अस्त से क्या लेना है ईश्वर से और ईश्वर से ईश्वर का जगत कारणत्व जगत कारण कौन? तो ईश्वर का जगत अविद्या, कर्म कारण अविद्याप्रेरणा आदि हेतु से नहीं पर प्रेरणा आदि हेतु से बोभी है कि अविद्या कर्म तथा पर प्रेरणा आदि रूप हेतु वाला नहीं है नगत कारणत्व अविद्या कर्म में तथा पर प्रेरणा आदि के कारण नहीं है पर प्रेरणा आदि के कारण नहीं।, नहीं। लगा है ना नहीं। ध्यान देना अविद्या का यहाँ पे अर्थ है की आत्मस्वरूप और परमात्म स्वरूप को न जानना आत्मस्वरूप और परमात्म स्वरूप को न जानना क्या है और कर्म क्या है पूर्ण पाप कर्म है और दूसरे के द्वारा की जाने वाली प्रेरणा को क्या कहेंगे पढ़नी दूसरे के द्वारा की जाने वाली प्रेरणा को कहेंगे अच्छा तो ध्यान देना कि संसारी प्राणी विविध प्रकार के कर्मों को करते रहते हैं निया। निया। संसारी प्राणी विविध प्रकार के कर्मों को करते तो उनके करने में क्या क्या हेतु होता है अविद्या कर्म में, दूसरे की प्रेरणा तथा विषय प्रावण्य होना विषय तो विषयों की ओर झुकाव रहना विषयों की ओर आकर्षण रहना ये सब कारण होते है ना इस संसार में प्राणी विविध प्रकार के कर्मों को करते रहते हैं उनके करने में हेतु क्या होती है अविद्या कर्म दूसरे की प्रेरणा तथा विषय प्रवणता विषय ये सब हेतु होते हैं आदि से विषय प्रवण ले लेना पर आदि कम पर आकर्षण अच्छा, अब देखना जैसे परमात्मा सृष्टि करते हैं ना तो इस संसार में भी लोग सृष्टि करते रहते हैं कीट पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली सब सृष्टि करते रहते हैं सब संतानो उत्पत्ति करते रहते हैं सृष्टि करना मतलब संतान उत्पत्ति करना है ना तो अब ध्यान देना त्रियक जीवों के सृष्टिकारणत्व में त्रियक जीवों के सृष्टि कारणत्व में मुख्य हेतु अविद्या है कर्म भी हेतु है, है सब हेतु है पर मुख्य हेतु क्या है हाँ जो अविद्या लिखा है ना, ना त्रियक जीवों के सृष्टिकारणत्व में मुख्य हेतु क्या है अविद्या अविद्या है ये ध्यान रखना और जो अब मनुष्य भी तो कुछ मनुष्य तो त्रियक जैसे ही है पशु जैसे ही है तो जो कुछ मनुष्य कैसे है शास्त्र का होता है शास्त्र की, की, की मर्यादा को मानने वाले शास्त्र की मर्यादा को जो शास्त्र की मर्यादा को मानने वाले मनुष्य है ना तो सृष्टि कर्म करने में उनकी प्रवृत्ति उनकी कार्य में प्रवृत्ति होती है कर्म से किससे होती है कर्म ऐसा है ना कि वो संतान एक संतान उत्पन्न करना चाहे ये को ग्रहस्थ के लिए संतान उत्पत्ति कर्म बताया है कर्म का मतलब धर्म है ना का मतलब क्या है? केवल जिसकी नहीं है, की है, तो केवल जिसकी बुद्धि बुद्धि नहीं बल्कि की की ऐसे शास्त्र मर्यादा में रहने वाले मनुष्य सृष्टि में हेतु क्या बनेगा मुख्य हेतु कर्म, कर्म। है ना क्या बनेगा कर्म तो, तो करना है ऐसा कर्म हेतु बनेगा तो त्रिय जीवों के सृष्टि करने में मुख्य कारण विद्या है और शास्त्र के अधीन रहने वाले शास्त्र की मर्यादा में रहने वाले मनुष्यों की सृष्टि में मुख्य हेतु क्या है कर्म और, और क्या बचा परिप्रेरणा है तो बहुत से लोग संसार में काम करते हैं कैसे स्वयं इच्छा नहीं होती दूसरे से प्रेरित होकर कर देते हैं। होते हैं ना तो पर परप्रेरणा भी क्या होती है कि कार्य में हेतु होती है इसी देखो जो कारक पुरुष है ना जिसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी क्या करते हैं सृष्टि करते हैं तो इनका मुख्य हेतु क्या ईश्वर की प्रेरणा ईश्वर की ईश्वर से प्रेरित होकर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं बात है बारे में ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं या तो जो प्रजापति कश्यप प्रजापति की सृष्टि करते हैं भी विपर की प्रेरणा इसमें मुख्य हेतु है, है है ना और विषय प्रावण विषय के प्रति आकर्षण भी हेतु हो जाता है तो जो भगवान जब सृष्टि करते हैं भगवान के जगत कारण होने में अविद्या हेतु है कर्म हेतु है पर प्रेरणा है विषय हेतु है है नहीं क्या अस्त जगत कारण और ईश्वर का जगत कारणत्व तो अविद्या कर्म तथा पर प्रेरणा आदि के कारण ईश्वर का जगत कारणत्व तो अविद्या कर्म तथा पर प्रेरणा आदि के कारण नहीं।, नहीं।, नहीं, नहीं है अपितु करते बल्कि स्वेच्छा प्रयुक्तम स्वेच्छा से है कैसे स्वेच्छा से ही जगत के कारण बनते हैं। नहीं? उनके कोई कर्म है क्या उनका अविद्या है क्या उनको भी कोई प्रेरित करता है उनका विषय प्रावण है क्या नहीं है तो स्वेच्छा से जगत के कारण बनते तो स्वेच्छा <laughs> प्रियुक्त तो बल्कि स्वेच्छा से स्वेच्छा प्रेच्छा से जगत कारणत्व होता है किसका ईश्वर का है नगत कारणत्म अविद्या कर्म परमयोग आदि हेतु कम नु स्वेच्छा प्रम्वर से जगत कारणत्व हो जाएगा अपनी इच्छा से जगत के कारण होते हैं अब देखो कोई शंका करता है कि देखो छोटा मोटा काम संसार में लोग करते हैं तो बहुत बहुत उनको प्रयास करना पड़ता है मतलब प्रयत्न करना पड़ता है है ना? ईश्वर इतनी बड़ी जगत की रचना करते हैं तो उनको बहुत परिश्रम होगा बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा पता है, है समझ में तो बड़ा प्रयत्न करना पड़ता होगा ऐसी शंका के निराकरण के लिए कहा जाता है क्या ये संकल्प मात्र संकल्प मात्रण करनाथ संकल्प मात्रण करनाथ मतलब संकल्प मात्र जगत करनाथ संकल्प मात्र से जगत की रचना करनी थी संकल्प मात्र से या संकल्प मात्र से जगत की सृष्टि करनी थी संकल्प मात्र से जगत की सृष्टि जगत सृष्टि न आया होती कि जगत की सृष्टि आयास से नहीं होती है जगत की सृष्टि आयास से नहीं होती है मतलब प्रश्न से नहीं होती है बात समझ में जगत की सृष्टि प्रश्न से नहीं होती है किससे नहीं होती है, है। नगत की सृष्टि प्रश्न से नहीं होती है किससे है। है संकल्प के बाद अधिक मेहनत करनी पड़ती वो प्रश्न वो करना पड़ता कुछ भी नहीं है भगवान तो से संकल्प मात्र करनाथ संकल्प मात्र से जगत की सृष्टि करने से संकल्प मात्र से जगत की सृष्टि करने से जगत की सृष्टि परिश्रम से नहीं होती है या जगत की सृष्टि प्रश्न से नहीं होती है किससे नहीं होती है हाँ जगत की सृष्टि प्रश्न से नहीं होती है लगेगा हाँ प्रश्न से नहीं होती है अर्थ कर लेना है आया प्रश्न कि जगत की सृष्टि प्रश्न से नहीं होती है चलिए अब ध्यान देना अब सृष्टि का प्रयोजन क्या है सृष्टि क्यों करती है अस्या प्रयोजनं सृष्टि का प्रयोजन ईश्वर के द्वारा की जाने वाली सृष्टि का प्रयोजन ईश्वर के द्वारा की जाने के लीला के वाली केवलम लीलावल लीला ही है ईश्वर के द्वारा की जाने वाली सृष्टि का प्रयोजन क्या है लीला किसकी भगवान की है ना उनका स्वयं का मतलब किस प्रयोजन से भगवान जगत की सृष्टि करते है तो क्या उत्तर होगा लीला भगवान किस प्रयोजन से जगत की सृष्टि करते हैं तो क्या उत्तर होगा लीला लीला का लिखो लीला नाम तादात्विक रसात्विक हाँ हा। लीला नाम तादात्मिक है ना तत्काल में या वर्तमान काल में होने वाले रस का मतलब आनंद वर्तमान काल में होने वाले आनंद को लीला कहते हैं वर्तमान काल में होने वाले आनंद को क्या कहते हैं वर्तमान काल में होने वाले आनंद को कहते हैं लीला लोक वस्तु लीला की है है ना तो जैसे देखो कि वहाँ परमात्मा की सृष्टि का क्या प्रयोजन है तो ना प्रयोजन सूत्र है मतलब और कोई प्रयोजन हाँ तो बाद में बताया कि लीला लीला ही प्रयोजन है जैसे देखिए कोई बड़े बड़े राजा महाराजा जो संपूर्ण भूमंडल का एक छत्र सम्राट हो वो भी खेलता है कभी कि नहीं खेलता है हुँ? तो अब उसको जो है ना खेल करने से जो उसके पास जितना राज्य है उसके अतिरिक्त कुछ प्राप्त हो जाएगा क्या उसका खेल लीला ही है उसका खेल क्या है अच्छा ये तो खैर आगे बताऊंगा मैं तो जैसे संपूर्ण भूमंडल के राजा की कंडुक क्रीडा का फल क्या है लीला वैसे ही जो परिपूर्ण परमात्मा की सिद्धन क्या है लीला लीला है तो लीला का तभी हमने क्या बताया वर्तमान काल में होने वाला आनंद प्रायः कर्मों का फल में मिलता है प्रायः कर्मों का फल पर यह ऐसा कर्म नहीं है कौन सृष्टि सृष्टि का प्रयोजन क्या बताया लीला जैसे भोजन करने से उसी समय तृप्ति होती है या कुछ दिन बाद होती है तो उसी प्रकार से सृष्टि करने से सृष्टि का प्रयोजन क्या है तादात्मिक रस वर्तमान कालीन र... वो सृष्टि का प्रयोजन क्या नीला? लीला लीला क्या तादात्मिक रस तो सृष्टि का प्रयोजन जो है वो तो भगवान को उसी समय मिलता है क्या है कि वर्तमान काल में होने वाला आनंद सृष्टि करने से भगवान को आनंद मिलता है भगवान को क्या मिलता है आनंद मिलता है अब सुनो यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर सुनिए है ना लोकवत्तु लीला का वजह ब्रह्मसूत्र है दो एक नेटे अभी इसमें उदाहरण क्या दिया गया था कि जैसे है कि निखिल भुवन का सम्राट जी लीला से कंदुक क्रीडा में प्रवृत्त होता है लीला से कंदुक क्रीडा में नहीं। आ, और कुछ मिलेगा उसको नहीं। वैसे ही परमात्मा भी लीला से किस में प्रवृत्त होते हैं सृष्टि करने नहीं। में लीला का मतलब है लीला रूप प्रयोजन से लीला रूप हाँ लीला रूप प्रयोजन के लिए सृष्टि करने में प्रवृत्त होते हैं तो सम्राट का उदाहरण दिया ना तो यहाँ को शंका करेगा की क्रीड़ा मतलब क्या होता है कि सम्राट भी लीला से कंडूक क्रीडा करता है और तो लीला का मतलब क्या है आध्यात्विक रस है मतलब एक आनंदी है एक प्रकार से प्रेम आनंद है ना तो क्रीडा से पूर्व सम्राट को वैसा रस या आनंद रहता है तो क्रीडा से पूर्व सम्राट को वैसा आनंद नहीं रहता है इसलिए वो आनंद की प्राप्ति के लिए क्या करता है क्रीडा करता है बताइए समझ में तो यदि लोक के समान परमात्मा की लीला के लिए प्रवृति होती है तो ये मानना पड़ेगा सृष्टि के पहले परमात्मा को भी आनंद नहीं रहता है अरसी रहती है है ना और उस आनंद की प्राप्ति के लिए लीला रूप आनंद की प्राप्ति के लिए सृष्टि करता है ऐसा मानने पर क्या होगा उनके अवाक्त समस्त कामत्व से विरोध हो जाएगा शास्त्र उनको अवाक्त समस्त काम कहते हैं उससे विरोध हो जाएगा फिर सुनो ये लोकवत्तु लीलाम लोकवत्त दृष्टांत है ना कि जैसे संपूर्ण भुवन के सम्राट की संपूर्ण भुवन का सम्राट लीला रूप प्रयोजन के लिए कंदूक क्रीडा करता है वो ऐसी भगवान लीला रूप प्रयोजन के लिए सृष्टि करते हैं और लीला का क्या है तादात्मिक रस है ना वर्तमान काल में होने वाला आनंद तो कोई यह शंका करता है कि जैसे सम्राट को क्रीडा से पहले क्या होता है आनंद नहीं, नहीं होता, है। होता है। उस आनंद की प्राप्ति के लिए क्रीड़ा करता है तो यदि उसी प्रकार परमात्मा सृष्टि करते हैं तो ऐसा मानना चाहिए की सृष्टि के पहले परमात्मा को आनंद नहीं रहता है उसकी प्राप्ति के लिए सृष्टि करते हैं और यदि ऐसा माना तो अवाप्त समस्त काम तो से विरोध हो जाएगा भगवान को अवाप्त समस्त काम कहा गया है तो, नहीं। नहीं। तो इसका समाधान देखो ध्यान देना अवाप्त समस्त काम है भगवान तो अवाप्त समस्त काम का अर्थ काम में की निवृत्ति नहीं है काम्य पदार्थ की अवाप्त समस्त काम का अर्थ काम्य की निवृति नहीं मतलब काम्य पदार्थ का अभाव अर्थ नहीं है कि काम्य पदार्थ के अभाव वाले परमात्मा है ऐसा अर्थ किसका अवाप्त समस्त काम का अर्थ काम्य पदार्थ की निवृत्ति नहीं है अर्थात काम्य पदार्थों के अभाव वाले परमात्मा है ऐसा अर्थ क्योंकि यदि अवाप्त समस्त काम का ऐसा करें तो सत्य सत्यकामा सुखी से विरोध हो जाएगा सत्य कामा फिर उनके काम्य पदार्थ कैसे है सभी नित्य है ना तो अवाप्त समस्त काम करते काम्य पदार्थ का अभाव है क्या अच्छा अब ध्यान देना कि तो क्योंकि भगवान का अनंत नित्य पदार्थों वाले हैं, भोग, भोगोकरण, भोगस्थान वाले बात समझ में तो अवाप्त समस्त काम काम में पदार्थ की निकृति अर्थ है क्या में पदार्थ का अभाव अर्थ है क्या यदि अवाप्त समस्त काम का अर्थ किया जाए कि कामना के अभाव वाले क्या किया जाए का मतलब क्या है समस्त कामनाएं जिनकी सिद्ध हो चुकी है जिनकी समस्त कामनाए पूर्ण हो चुकी है अब उनकी कोई कामना जिनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो चुकी अब उनकी कोई कामना नहीं है तो यदि से अवाब्समस्त काम कर किया जाए कामना का अभाव वाला कामना का तो ये अर्थ करना भी ठीक नहीं है से विरोध है उसने संकल्प किया संकल्प एक प्रकार की इच्छा या कामना ही है उसने क्या संकल्प किया क्या कामना की मैं बहुत हो जाऊ तो अवाब्समस्त काम कर अभाव वाला करे तो किससे विरोध हो जाएगा तरक्षक कामना की नहीं की तो समझ से काम का अर्थ न तो काम में पदार्थ का अभाव अर्थ है और ना ही कामना का अभाव अर्थ है समझ में भगवान को जो है ना कैसे कहती हैं कि वो आनंद काम में वाला कहती हैं और सत्य कामना वाला कहती हैं सत्य संकल्प वाला कहती हैं श्रुति है ना सत्य संकल्प है ना तो अवाब्त समस्त काम का क्या होना चाहिए है ना सरल शब्दों में समझो की भगवान जो जो चाहे वो सबको संपन्न कर लेते हैं जो जो चाहते है वो सबको अभाप समस्त काम करते कर जो जो चाहते हैं वो वो सभी संपन्न कर लेते हैं है ना जो जो चाहते हैं वो सभी कुछ संपन्न कर लेते हैं जैसे प्रमाण क्या है तले क्षण बहुत प्रजा तेजो हृदय है तो उन तेज की रचना करना चाहते तो, ते हो गया की नहीं हो गया जगत की रचना कहा जगत हो गया की नहीं हो गया तो क्या अर्थ हो गया जो जो चाहते है वो सब कर लेते हैं ये अभाप समस्त काम कर समझ में कितना अच्छा अर्थ है ये अब जो लोग कहते हैं भगवान खाते पीते नहीं है तो आप समस्त काम का यही अर्थ है कि जो जो चाहते हैं वो सब कर लेते हैं है ना वो चाहते हैं कि भक्त वो चाहते हैं कि भक्त हमको भोजन कराए भक्त हमको पानी पिलाए तो क्या है वो सब सब तो भगवान स्वीकार करते हैं आप समस्त काम कर समझे जो जो चाहते हैं वो सबको सम्पन्न कर लेते हैं काम के पदार्थ का अभाव वाला अर्थ करें तो किससे विरोध हो जाएगा सत्य का मतलब है ना सत्य वाला भगवान है तो अब आप तो समस्त काम कर यदि पदार्थों के अभाव वाला किया जाए तो किससे विरोध हो जाएगा सत्य कामना के अभाव वाला संकल्पा जाएगा सत्य संकल्प और प्रदेक्षित इन सबसे विरोध हो जाएगा इसलिए क्या अर्थ करना चाहिए की भगवान जो जो चाहते है वो सब कुछ कर लेते हैं जो जो चाहते है वो सब कुछ जो चाहते है वो सब कर लेते हैं कभी उसमें कोई रुकावट नहीं होती है ऐसा अवाब्त समस्त काम का अर्थ है तब तो अब ध्यान देना अवाब्त समस्त काम का ये अर्थ हो गया में? तो अब ये देखेंगे की कभी भी है नब यदि कोई शंका करे कि संसारिक प्राणी दुख होने पर उसकी निवृत्ति के लिए काम करते हैं संसारी प्राणी दुख होने पर उसकी क्या भगवान को भी सृष्टि करते हैं संसारी प्राणी दुख होने पर उसकी निवृत्ति के लिए कर्म करते हैं क्या परमात्मा को भी दुख होता है जिसकी निवृत्ति के लिए सृष्टि करते हैं समाधान क्या कहा जाएगा की ये कहना उचित है क्यूँकी दुख का कारण क्या होता है कर्म भगवान को कहा गया अपाह पापमा एक मिनट की अभी क्या सुनता थी की संसारी प्राणी दुख होने पर उसकी निवृत्ति के लिए कर्म करते हैं तो क्या परमात्मा को भी कोई दुख है जिसकी निवृत्ति के लिए सृष्टि कर्म करते हैं इसका समाधान ये देखना कि दुख होने पर परमात्मा सृष्टि करते कहना संभव नहीं है क्यूँकी तो दुख का हेतु पाप कर्म होता है अब अपाह पापमा सुर्खी कहती है परमात्मा खुद परमात्मा में कोई पाप है क्या नहीं, नहीं, नहीं। तो उनको दुख भी हो सकता है तो जब दुखी नहीं हो सकता है तो दुख की निवृत्ति के लिए सृष्टि करते हैं कैसे बनेगा और सुर्खी उनको अब विशोका भी, भी, भी, भी सोक रही तो कहती है पास पाप्मा बिजलों की मृत्यु विशोका शोक रहित कहती है शोक रहित दुख रहित है दुख रहित क्यों बने कभी उनका कोई पाप नहीं है तो फिर वो दुख की निवृत्ति के लिए सृष्टि करते हैं यह कैसे बनेगा तो सृष्टि जो है ना क्यों करते हैं लीला के लिए क्यों करते हैं लीला करके ये सृष्टि करते हैं अब सुनो बात आई सुनिए अब है क्या भगवान की लीला ये संक्षेप में समझना कि भगवान हमेशा आनंद में ही रहते हैं हमेशा आनंद।, आनंद में है आनंद का भाव कभी नहीं है पहले भी आनंद है मतलब सृष्टि करने से भी क्या है साधात्मिक रस वर्तमान कालिक रस है और उसके पहले भी रस है और बाद में भी रस है रस हमेशा बना ही रहता है उनका फर्क वस में कमी कभी नहीं आती है चलो आगे देखेंगे कहाँ तक गया का प्रयोजन क्या है केवल लीला ही है। तर संघार दशायाम लीला या भंगास्यात की पीछे तो संघार दशा में लीला का भाव हो जाएगा क्योंकि सृष्टि का प्रयोजन क्या है लीला तो लीला कब तक हो सृष्टि का प्रयोजन लीला है तो प्रयोजन लीला या फल रूप लीला कब रहेगी जब तक जब तक सृष्टि रहेगी और संघार में होगी तो कहते हैं कि तो शंका की गई संघार दशा में लीला का भंग हो जाएगा लीला का भाव हो जाएगा इसी चेहर तक शंका की जाए तो ऐसा नहीं कहे ना कहूँ संघार संघार का भी लीला तो है संघार भी लीला है संघार भी, भी। है। तो लीला किम रूप रहेगी संघार रूप रहेगी है, रहे है।, है इसको कल बताएंगे कल इसको स्पष्ट करेंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण निगम पूर्ण पूर्णमी शांति शांति